के करें हाथ से उंगलियों से गिन करके करें किसी प्रकार से करें और बिना गिने करें सब सब जब नाना प्रकार के जप है लेकिन जिस प्रकार का जप जैसा बने वो जप करता रहे <coughs> जप करता रहेगा तो जैसे पहले बताया भगवान का नाम आता रहेगा पाप नष्ट होते रहेंगे भगवान की कृपा प्राप्त होती रहेगी जप करता रहे तब के मान्य क्या हुआ इंद्री निग्रह मनो निग्रह तैयारी करके शक्ति का संचय करता रहे और अपनी उस शक्ति को आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करें। इंद्रिय निग्रह रखे मनो निग्रह रखे तब हुआ शक्ति प्राप्त हुई स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, शास्त्रों के गंभीर भावों को समझने की कोशिश करें। अगर हम शास्त्रों को समझने की कोशिश करते हैं और उनका राष्ट्र समझ में नहीं आता तो ये न समझो कि शास्त्र ही कठिन है और हमारी समझ में हम उनको नहीं समझ पाएंगे बल्कि ऐसा कहो कि शास्त्र तो अपने स्थान में बिल्कुल सरल हो सकते हैं हा? हम स्वयं जो है वो हो तब हमने नहीं किया है इसलिए स्वयं हम शक्तिहीन है तो बुद्धि हमारी कुंठित हो गई है इसलिए जो हम उसके राहस को तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए तब करना करें जो तब करते हैं उनके लिए शास्त्र है अपने अर्थ को खोल देते हैं व्यक्त कर देते हैं शास्त्रों में ऐसा भ्रमण आता है शास्त्र अपने अर्थ को लिए हुए छिपाए बैठे हुए हैं। जब अधिकारी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके सामने अपने तात्पर्य को अपने हृदय को खोल देते हैं तो अधिकारी बनना चाहिए अधिकारी कैसे बनेंगे तप करो तप से अधिकारी बनेंगे इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा ये इसलिए कहते हैं। जब तपो जब करो तब करो और व्रत व्रत के माने केवल व्रत के माने ये नहीं कि किसी किसी दिन एकादशी के व्रत कर लिया उतनी व्रत हो गया व्रत के माने ये है कि कोई न कोई नियम जीवन के संयम के नियम बनाओ और उनका पालन करो मौन भी व्रत है मौन व्रत माने रोज ये घंटे नहीं बोलते हैं तो क्या करते हैं ये मौन रहते हैं तो मौन रहने का अर्थ क्या होगा ये एक व्रत है ये गांधी जी जो है रोज जो है एक घंटे मौन रहते उनका ये व्रत था गांधी जी कई प्रकार के व्रत करते रहे एक व्रत अस्वाद व्रत भी था उनका संसारी व्यक्तियों का स्वाद व्रत होता है कि स्वादिष्ट मिले तो खाएं और स्वादिष्ट वस्तु ढूंढते रहते हैं स्वादिष्ट वस्तु बनाने की कोशिश करते रहते हैं आज क्या चीज बने स्वाद जो भाकर बने आज क्या चीज बने जो जो भागा स्वाद बने है? ये संसारी लोगों का हम है और संतों का महात्माओं का इनका क्या कौन सा व्रत है अस्वाद व्रत स्वाद से दूर रहेंगे अस्वाद ही ग्रहण करें अस्वाद व्रत है इस अस्वाद व्रत के बाद कभी कभी सन्यासी लोग महात्मा लोग क्या करते हैं कि तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तुएं किसी ने दे दी इकट्ठी खाने के लिए तो उन्होंने क्या सबको एक साथ मिला लिया हा? और एक कपड़े में बांधा और गंगा जी में उसको थोड़ा डिबो लिया उसको गठरी को दो चार उसमें डुबकियां लगा दी उसकी तो उसमें से जो नमक और और जो उसमें जो चीनी भीनी जो मिली हुई थी एक्सेस वो सब उसमें से पानी में बह धुल करके बह गई निकल गई शुद्ध भोजन जो है उसके अंदर पवित्र भोजन रह गया बस उसको हमने अपने साना वाना और अपने खा गए उसको है? तो, तो लोग भाग देखेगा ये क्या किया सारा उसका सब स्वाद खाने का सब बिगाड़ दिया सब्जी का स्वाद बिगाड़ दिया खीर का स्वाद बिगाड़ दिया और तुमने मिठाई का स्वाद बिगाड़ दिया सब बिगाड़ दिया अरे बिगाड़ करके खाना ये तो अस्वाद व्रत था हमारा तो वो व्रत कर रहे थे तो व्रतों की बात है नाना प्रकार के व्रत इस प्रकार के हैं जो व्रत किस लिए है ये भी तपस्या के अंतर्गत आते हैं ये व्रत भी के रूप है नाना प्रकार के व्रतें और दम संयम ये भी वृत के उसके व्रत के ही उसके तपस्या के अंग हैं ये दम इंद्रिय निग्रह है मनो निग्रह है ये दोनों दम और सम है सम को यम कर दिया संयम कर दिया तो मन दम और सम और दम इंद्रिय निग्रह रखें मनो निग्रह रखें मने इंद्रिय निग्रह के माने इंद्रिया विषयों की चाहना करें विषयों से इंद्रियों को दूर रखें और मन से विषयों का चिंतन न करें शब्द स्पष्ट स्वरूप जो जो सुखदायी विषय लगते हैं उनसे इंद्रियों को भी दूर रखे न्यू को भी दूर रखे तो इस सम और दम हो गये ये भी उसमें जो है ये तपस्या हो गई जैसे व्रत है इसी प्रकार से नियम है ये दोनों नियमत्मन तो नियम तो ये दो बातें एक साथ साथ बोली जाती है व्रत नियम व्रत नियम के साथ रहे व्रत करे और नियम भी पालन करे अब जैसे किसी ने व्रत किया क्या व्रत की एक घंटे रोज मौन रहेंगे सवेरे तो नियम क्या हुआ उप व्रत के साथ नियम भी रखो कि मैंने रोज अगर सात से आठ तक मौन रहना है तो सात से आठ तक मौन रोज रहेंगे तो नियम हुआ व्रत रहना मैंने व्रत का एक व्रत का पालन करना तो व्रत हुआ और उसका जो है रोज इसको पकार करते हैं उसी समय पर करते हैं और रोज करते रहते हैं तो नियम है एक दिन मौन दूसरे दिन बोलने लगे तीसरे दिन फिर मौन पर दिन फिर बोलने लगे तो नियम बिगड़ गया तो नियम जो है इसके नियम को को भी बनाए रखो बदली करो और उसके साथ नियम भी रखो इसलिए संत महात्माओं को प्राय देखा गया है कि वे लोग नियम का भी पालन करते हैं तो बिल्कुल ठीक टाइम से साफ काम जितना है बिल्कुल खाना जितने वक्त खाना उतना ही खाना है जितने वक्त सोना है उतना ही वक्त सोना है जितने वकत जो कार्य करना है उतने समय काम करना बिल्कुल घड़ी से देख करके कर कर उतनी उसी प्रकार से कार्य करना जो लोग महान पुरुष हो गए हैं संसारी व्यक्ति भी किसी क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में कवि लेखक विचारक ऐसे लोग भी हो गए हैं बहुत से तो वे लोग भी अपने जीवन में बड़े ही नियम पूर्वक रहते रहे हैं ऐसे बहुत लोगों को जो समाज में यशस्वी लोग प्रसिद्ध लोग हो गए हैं उन लोगों की लोग प्रशंसा इसी बात की करते हैं कि देखो ये बिल्कुल समय से कार्य करते हैं बहुत लोगों को आपने सुना होगा सबेरे टहलने जाते हैं अब जब वो टहलने जाते हैं तो किसने समय से टहलने जाते हैं कितने तो समय से लौट करके आते हैं दूसरे लोग देख करके अपनी घड़ी मिला ले कॉलेज के एक बहुत पहले एक प्रिंसिपल थे बहुत पहले थे पंजाबी थे वहां के लाहौर से आए हुए थे तो वो वो अपना जब भारत विभाजन स्वतंत्र नहीं हुआ उसके पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे <laughs> उनका जो नियम था बिल्कुल समय से टहलने जाना तो लोग बाद उनको देखें कि कितने समय के कंशन वो जब कॉलेज में जाए तो और लोगों को नहीं हम जा तो प्रिंसिपल जब चाहे चले जाएं जब चाहे चले आए बिल्कुल जब जाएंगे तब भी कुछ समय से घड़ी से देख देख, देख, देख, देख, देख, देख से मिनट मिनट मिला करके आप देख लो कि कुछ समय ठीक समय से पहुंचेगा कहीं लेट बिल्कुल नहीं कभी गें समय से बिल्कुल काम होगा ये सब ये नियम कहलाता है समय से काम करना नियम है रोज काम करना उसी प्रकार से नियम है तो एक कुछ नियम होने चाहिए अपने व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन को व्यवहारिक शारीरिक जीवन शरीर तो एक मशीन है जैसे संसार की दूसरी मशीने होती है शरीर भी एक मशीन है और इस मशीन को मैकेनिकल बना दो मैकेनिकल के माने जैसे मशीन अपने टाइम से काम करती चलती घड़ी चलती है अपने इसी प्रकार से शरीर भी मशीन की तरह से मैकेनिकल चले और मशीन शरीर को अपने आप चलने दो एक नियम बना दिया उस नियम से शरीर को काम करने दो और अपने आप स्वतंत्र हो स्वतंत्र होने के माने कि हमें कोई फिक्र ही नहीं अपने अपना मन अपनी बुद्धि अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने में ये बड़ा सुविधा जनक है अगर व्यक्ति के साथ नियम नहीं है कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है तो बुद्धि उसी में लगी रहेगी कि क्या करें अभी तक ये कर रहे थे अब क्या करें अभी तक तो ये कर रहे थे अब क्या करें ये भूल गए वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ इसी में पड़े रहें अगर वो एकदम से यंत्र जीवन बन गया तो बस उसको यंत्र को चलने दो और अपने अपने भीतर से शरीर भाव छोड़ करके स्वतंत्र हो इस प्रकार से शरीर को रखो कहते ये नियम के लाभ नियम का ये है इसी प्रकार फिर कहते हैं कि गुरु गोविंद भी प्रपद प्रेमा अब ये इनमें तीन में, में प्रेम रखने के बारे या प्रीति तो सबसे रखो लेकिन प्रीति के बाद में प्रेम की बात भी कहते हैं कि इन तीन में विशेष प्रेम रखो क्योंकि आध्यात्मिक जीवन इन्हीं तीन के ऊपर निर्भर करता है विप्र के ऊपर और गुरु के ऊपर और गोविंद के ऊपर इन्हीं पर जीवन निर्भर करता है इसलिए यदि इन तीनों का आदर सत्कार नहीं करोगे इनसे प्रेम नहीं होगा तो अध्यात्म मार्ग में आप आ ही नहीं सकते विप्र <स्थ> के माने जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हैं वो विप्र हैं उनकी शरण में जाओ विप्रो की उनकी सेवा करो उनकी शरण में जाने से उनकी सेवा करने से व्यक्ति <Jamaican> को धर्म का ज्ञान होगा अध्यात्म का ज्ञान होगा शास्त्रों का ज्ञान होगा तो वित्त की, तो की सेवा तो इसलिए उनसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो गुरु की सेवा किस लिए करो विप्रो की सेवा करने के बाद शास्त्र का ज्ञान हुआ धर्म और अध्यात्म का ज्ञान हुआ अब गुरु के निकट जाकर के तत्व क्या अंतर होता तत्व तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है गुरु यह पहुंचा देगा परमात्मा तक आत्मा तक परमात्मा तक ये गुरु की सामर्थ्य है इसलिए गुरु की सेवा करनी आवश्यक है आगे चल करके और फिर गुरु के बाद फिर कहा पहुंचा देगा गुरु गोविंद को पहुंचा देगा परमात्मा तक पहुंचा देगा तो उस परमात्मा में प्रीत रखो तो परमात्मा तक पहुंचने के ये तीन सीढ़ियां हैं तीन साधन है उनके सहारा लो उनसे तीनों का इनमें प्रेम रखो फिर कहते हैं श्रद्धा क्षमा मैत्रिदाया को शास्त्र में श्रद्धार्थ होता है क्षमा करो दूसरे लोग जो है उनसे अपराध होता रहता है अपने प्रति जो है वो लोग मान लो दूसरे लोग हैं वो अपने अपने स्वार्थ में हमारे प्रति हमसे कुछ उन्होंने अपराध किया तब उनसे गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं उनको क्षमा करो क्षमा करना जो है व्यक्ति की शक्ति का सूचक है जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो तो क्षमा करते हैं जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं वो क्षमा नहीं कर सकते क्षमा एक दूसरी बात है और दूसरा अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अपराध करता है उसको हमें सहन करना पड़ता है तो वो कायरता है दुर्बल व्यक्तियों में कायरता होती है और शक्तिशाली व्यक्तियों में क्षमा का गुण होता है ये सब ये गुणों के संबंध में विचार करने के लिए ग्रंथों में बहुत जगह ये सब बातें विस्तार सहित भी लिखी हुई है संतों ने जगह जगह अब तो तमाम पुस्तकें तमाम लिटरेचर उपलब्ध है आप इनको पढ़ेंगे देखेंगे इन सबका विस्तृत वर्णन जगह जगह मिलेगा सबका इसमें क्षमा की कैसा गुण है उसकी क्या विशेषता है रूप क्या है क्षमा का यदि कोई व्यक्ति क्षमा नहीं करता है तो अपने मन में ही कुड़ेगा या कुपित होगा तो वो अपनी ही हानि करता है क्षमा करने पर व्यक्ति जब वो क्षमा तो करता है दूसरे के लेकिन अपने लाभ उसको स्वयं अपने आप में होता है अपने आप अपना मन शांत है तो ये सब साथ में जितनी भी बातें कही गई है अपने कल्याण के लिए कही गई है हमारा हित किस में है हमारा हित क्षमा करने में ही अपना हित है हमने क्षमा कर दिया तो दूसरे के ऊपर कोई बहुत एहसान नहीं कर दिया उसको क्षमा कर दिया तो उससे अपनी ही हमको अपनी मानसिक शांति हमको प्राप्त हो गई हमारे उद्वेग दूर हो गए क्षमा हमको क्षमा करने वाले व्यक्ति को क्षमा लाभ पहुंचाती है इस प्रकार से क्षमा है मैत्री मैंने सबके साथ मित्रता रखो मित्रता सबसे प्रेम रखो सबसे मित्रता रखो मैत्री को माने किसी व्यक्ति विशेष से मैत्री कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करे हमारे साथ में तब तो वहाँ क्षमा करने की आवश्यकता पड़ती है दया की आवश्यकता पड़ती है जब दूसरा व्यक्ति में हो दुखी हो परेशान हो और उसके ऊपर हमारे मन में कटा भाव आ जाए हमारे मन में कतरना चाहे तब ये दया भाव है इसलिए क्षमा गुण अपने स्थान में है दया गुण अपने स्थान पर है क्षमा भी करना चाहिए, चाहिए। कि दोनों ही बात है कुछ कृपाण जी अंतर करते दया दूसरे व्यक्ति को पीड़ित देख करके उसमें दया आ गई तो कुछ लोग कहते हैं कि दया आ गई तो मैंने मन में दया भाव तो आ गया लेकिन अगर अब भी उसके साथ में कि कुछ किया नहीं तो दया दया रह गई हमें कृपाण कभी था उसके ऊपर प्रका कमाने अब उसकी कुछ सहायता करें किस उसको दें किस उसको जो उसकी कमी है परेशानी है उसको दूर करने उसकी मदद करें कब कृपा हुई तो ऐसे करते वह यह है दया में कृपा में क्षमा में ये सब गुण है और इनमें क्या क्या अंतर हैं इनको सावधानी पूर्वक मन में समझ करके ध्यान रखें मुदिता मम पद प्रीत हम आया और कहते हैं कि मुदिता सदा मुदिता में प्रसन्न रहेंगे सदा मुद कहा प्रसन्नता कर और फिर यह मम पद प्रीति और भगवान कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम रहे किसी ऊपर कहा कि गोविंद के चरणों में प्रेम रहे उसी कहते हैं भगवान के चरणों में प्रेम रहना चाहिए संत हैं तो भगवान के चरणों में प्रेम देना चाहिए भगवान के चरणों में प्रेम है अब जगह इसी से भक्ति का भी पता लगता है कि जो भक्त हैं वही संत हैं वो संत है वही भक्त हैं अगर भगवान के चरणों में किसी संत को भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो भक्त नहीं हुआ अगर किसी को भगवान के चरणों में प्रेम और भक्त है तो क्या उसे असंत करेंगे भक्ति संत हुआ इसलिए जो वो ये कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम भी होना चाहिए और अमाया अमाया के मैंने क्या है माया मुक्त माया के शक्कर में न करे माया से दूर रहे ये जो माया में पड़ा होगा वो तो भगवान को भूल जाएगा भगवान के चरणों में प्रीत नहीं होगी अगर भगवान के चरणों में प्रीत है तो माया से दूर रहेगा ये बताइएगा इसलिए माया से दूर रहकर के भगवान के चरणों में करेंगे और माया की सेना क्या है सब बता चुके पहले विस्तार हो चुका है इसलिए ज्यादा कहिए के विज्ञानी अभी परमार्थ बाते की बातें आ गए धर्म की बातें पहले ऐसे गुण जो, जो धर्म का सहायक करते हैं और कुछ गुण इस प्रकार के परमार्थ को प्राप्त करने में सहायक होते हैं परमार्थ में सहायक क्या है वैराग्य से शुरू करते हैं वैराग्य बच्चे विवेक हो अब विवेक वैराग्य कहकर के मानो उसका स्मरण दिलाते हैं साधन चतुष्ट का विवेक वैराग्य सट संपत्ति और वो ये चार जो है वो हो, साधन चतुष्कर चलाते हैं ये साधुन चतुष्कर जिसमें चार होंगे तो परमार्थ का अधिकारी है आत्मा का ज्ञान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है उसमें तो विवेक होना चाहिए विवेक जमाने तो क्या है सत सत्यता देवे नित्यानित्य नित्या का देवेक क्या नित्य है क्या अनित्य है क्या सत्य है क्या असत्य है यह समझने के सामर्थ्य अगर किसी व्यक्ति में है तो वो विवेकदान कहला अब जो असत्य कोई भी सत्य समझता है कुछ भ्रांति नहीं है विवेक जो अनित्य को नृत्य समझता है जैसे तो शरीर नित्य है कि अनित्य अपना शरीर दूसरे बनेंगे अपने शरीर पर ध्यान देकर देखो ये नित्य है कि अनित्य है आ? और उसमें अगर हम नित्य मान लेते है तो अभिवेक हो गया भांति होगी विवेक के माना क्या अरे है अरे शरीर के नाचमान है सत्य नाश होते हैं ये भी नाचवान है ये उदाहरण बता रहे उसी प्रकार से जितना भी नाम रूपात्मक जितनी रचना है वो सा है सबका आद्यंत है जितनी नाम जिसकी जितने रूप है जितने भी जैसे पृथ्वी है सूर्य है ये रूप है तो ये भी समनासमान है सम्मानित है ये विवेक हुआ और एक सत्य उनके सत्य मूल में विद्यमान है जो अविनाशी है जिसका जिन्हें नाम है रूप है, है। वो सदा अपनी सत्ता से विद्यमान है वो सत्य है तो जिसमें इस प्रकार का सत्य असत का विवेक होगा तो फिर क्या होगा जो असत है मिथ्या है उससे हमारा अमन कैसा होना चाहिए बैराग देखा गिरत अरे जब शरीर जब मिथ्छा है और असत्य है अनित्य है तो इसमें क्या राग रखें इसमें क्या आसक्ति रखनी है <coughs> इसका नाम वैराग्य है मिथ्या को मिथ्या समझ करके उसमें प्रीत न रखना वैराग्य तो तो तो जो सद वस्तु को सद वस्त्र समझ करके उसमें प्रेम रखना है भक्ति है ये जब विवेक होगा वस्तु को तो समझ में कि भक्ति क्या है ये समझ में आएगा वैराग्य क्या है इसलिए भरण करते हैं विवेक ज्ञान वैसे कहना चाहिए ज्ञान विज्ञान की जगह में वृत विद्या विज्ञान ज्ञान की जगह में विज्ञा बिनय विज्ञान दे रहे हैं इसके मैंने ज्ञान होगा तभी तो विज्ञान होगा इसलिए ज्ञान का अंबेस्ट है ही है क्या जरूरत उसके बताएगी गुना में इसलिए विज्ञान को मैंने ज्ञान विज्ञान दूसरे व्यक्ति होना चाहिए लेकिन ज्ञान विज्ञान में ज्ञान की महिमागी दूसरे स्थान में कह चुके हैं ज्ञान किस कहते हैं जब व्यक्ति में मान न हो व्यक्ति विनम्र हो जिस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति विनम्रता आ जाती है उसको जानते हैं विद्या के जाते प्राप्त करता हूँ देखो की गुना कहा ज्ञान से विनम्रता आती है साधी कहते हैं उसको बिना दिया ज्ञान के स्थान में बिना भूल करके मानव ज्ञान को और उज्जवल कर दिया और विनम्रता की महिमा बता दी ये सभी की सतर्ता है देखो बचने तो के शब्दों की योजना करना है तो व्यक्त विद्य विज्ञान बोध यथार्थ वेद पर वेद प्राणा और कहते हैं कि वेद प्राणों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए बोध मान ज्ञान समझ मान शास्त्र का बोध होता है मान बोध बने उसने शास्त्र में जो कुछ कहा है वो समझ में आ गया तो बोध हो गया चलाए तो कहते बोध कैसा बोध हो यथार्थ यथार्थ बने यथार्थ बोध अगर पहास में कुछ और समझ लिखाश में कुछ हुँ हुँ और हम समझ पूछ रहे हैं उसको तो वो। नहीं योगने शास्त्र का होते की जान होते हुए यथार्थ ज्ञान है समाज में ऐसे बहुत संप्रदाय हैं और बहुत से लोग हैं जिनको ये शास्त्र जो उन्होंने गलत गलत समझ रखते हैं बहुत लोग और समाज में वो अपनी अपनी गढ़ भ्रांतियों का प्रचार भी करते हैं शास्त्र का भी गलत सरकार को बताते रहते हैं स्वयं गलत सरकार समझते दूसरों को भी बताते रहते हैं तो तीसरी राष्ट्र के मत के अनुसार जो है ये है ये असंत लक्षण है ये बोल संत नहीं है तो शास्त्र को टोले मोड़े गलत काठे लगा दें और उसी समान में प्रचार करे ये संत का लक्षण नहीं है संत हुआ है ये शास्त्र के जैसा कहता है वैसे यथार्थ ज्ञान उसका अकार करता है अब कोई कि शास्त्र का यथार्थ ज्ञान किसको पता है मतलब दो व्यक्ति ढिल भिल अर्थ लगा रहे तो कौन सा शास्त्र का ज्ञान होगा तो उसके लिए दो तीन तरीके उसके हैं कि यथार्थ ज्ञान पहुंच सकते हैं एक बात तो यह कि तत्व भी बहुत कुछ निर्णय कर देता है यथार्थ ज्ञान शास्त्र में जो संगति बैठाते हैं तो उससे भी शास्त्र का ज्ञान यथार्थ हो जाता है एक स्थान कुछ बात कहेंगे दूसरे स्थान पर कुछ बात कहेंगे अगर दोनों हम काम में नहीं बैठा पाते हैं उसके मैंने है। तो शास्त्र का ठीक ज्ञान नहीं है दोनों संगति मिल जाए तो संभो कि का सभी ज्ञान है अब देखते हैं कि जैसे वेदों के कर्मकांड वाले भाग में प्रारंभिक भाग में देवताओं का तो बहुत वर्णन है और ब्रह्म का परमात्मा का कोई तो वर्णन नहीं है और उसी भाग को किसी भी व्यक्ति ने पढ़ा पप्पा से कहना है ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं होता परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं होता ईश्वरी सर कुछ नहीं होता है देवता ही सब है कौन देवता अग्निदेवता सूर्य देवता ग्रण्ण देवता इंद्र देवता यही देवता जो है यही सब कुछ है और कुछ नहीं ईश्वर नहीं है ईश्वर होता तो वहां पर लिखा होता अब ये क्या है कि कुतर्क था गया शास्त्र का हिसाब से जानने क्या किया तब उसके बाद जब आरण भाग में आते हैं और जब ईश्वर वाले भाग में आते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रणन तो वहां जाता है ईश्वर का भी धर्म आत्मा का भी आत्म और उसके प्राप्त करने के साधन भी आ जाते हैं है? और वो सत्या है हम सब जब यहाँ तो वेदों में इसका सरकार वर्णन नहीं आता है सर धर्म का भी वर्णन है ईश्वर का भी वर्णन है अरे कहा वो वेद का भाग नहीं है पार्क दिए अब ये सत्या है ये कि सर समाज को भ्रांत में डालने का तरीका है ये सत्य बात नहीं है ये इसलिए बात यह है कि शास्त्रों का यथार्थ लगाना नहीं चाहिए बोध यथार्थ है राण वेदों का भी प्राण का भी वेद का इसी प्रकार दिया प्राणों में समझ लेंगे प्राणों में क्या कहेंगे अरे साथ झूठी मूठी कहानियां लिखी ऐसे कहीं होता है तो प्राणों को समझने के लिए उसका यथार्थ ज्ञान क्या है ये प्रतीकात्मक हो सकती है कहानियां तो जब तक प्रतीक नहीं समझते हैं भाषा सही उनकी नहीं समझते तब तक प्राणों का ये यथार्थ ज्ञान है इसलिए कभी संत हुए हैं जो देव प्राणों का इनका यथार्थ जन समझने वाले हैं वो संत लोग हैं दम्भ मान मद करें न काऊ और कहते हैं ऐसे लोग जो है संतलोग इतना ये कभी नहीं करते न दम्भ करते हैं, न मान करते हैं न मद करते हैं करें न काऊ मान कम नहीं दम्ब से दुख कार्य क्या व्यक्ति जो गुण नहीं है उन गुणों को चालाके के साथ दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करना व्यक्ति को ज्ञान तो है नहीं शास्त्रों का कोई पूछने लगे की कोई आजकल तो वेदों का ज्ञान रखने वाला दुनिया में नहीं मिलता दिखाई देता कोई वेदों का ज्ञान हो तो तो आगे तो जान, जान तो है मेरे बगेल जानते हुए क्या क्या जानते हो जानते जानते हो क्या कुछ जानते हो पूछा के बताओ कुछ बेद के संबंध में कुछ आदमी क्या पढ़ा क्या रु देता है शाम बो देता है आठ रुपये देता है इन जगहों ने लिखा है क्या व्यक्शन बातेंगे थोड़ा बता देंगे बता दिया लंबी के लिए बस आगे देखे देख देखे नहीं न पन्ना देखे नहीं ताकत देखे न कहीं सुना न सुना बस चार नाम जानते चार दिन के जानते आगे जानते नहीं है और दम बैठा हुए जैसे सब विद्या सब दो मल खड़े हुए हैं सबका ज्ञान उनको दृष्टा देगा ये दंड है और दंड समाज एक ज्ञान ही नहीं होता नाना क्षेत्रों में लोग दंड करते हैं। है लेकिन है जब जो धनी देखते उसके पास धन तो है नहीं तेज तो भी भरता नहीं रहने को जगह नहीं।, नहीं।, नहीं लेकिन क्या कि घर में जो वो हो शाम के समय पांच बजे छह बजे घर में खूब चुका खूब घले हुए साफ के हुए बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन करके पान खा करके और बाल ठीक करके बढ़िया मजमो से जूतों के रूप से बाशन बना करके छड़ी लेकर सड़क पर निकेट टह गए कैसे जैसे की कोई जो है वो हो नवाब साहेब हो ऐसा करके सहब और ऐसी बातें बोलना है जैसे कि उनके समान शहर भर में धनी कोई गलती है ही नहीं ऐसा तरह करके निकल रहे तनवीर हो उनको अपनी धनी होने का दंड बनता ऐसे में लोग दंड करते हैं तरह तरह के दंड लाल लेकर बताते हैं बाकी अपने आप देखें नाना प्रकार के दम नहीं होता है इसी तरह मान जमाने क्या है मान अभिमान समझो या अहंकार समझो या विमान है या मान है तो मान सम्मान व्यक्ति जो है अगर अपना सम्मान चाहता है तो ये संत का लक्षण नहीं है दूसरे को सम्मान देता है तो संत का लक्षण भ मान मध मध का क्या है मध के मायने ये है जब किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो जाए तो उसका उसके ऊपर नशा कर जाए तो उसे कहते कहती मैंने किसी कुछ व्यक्ति को बहुत धन नहीं दिया और धनी हो गया व्यक्ति तो मेरे पास इतना धन है और वो धन उसकी बुद्धि में कर करके उसको एक नशा उत्पन्न कर दिया मद उत्पन्न कर दिया उसे कहते मद आ गया उसको मदान हो गया अपने आप को धनी बनकर के प्राप्त करके उसमें मध आ गया तो मद आया, और धनी है ही अपने आप को धनी प्रकट करता है तो दम लोग देखो दम लोग जब है जब वो कोई वस्तु नहीं होती है एक गुण नहीं होता है उसे प्रकट करता है तो प्रदम और जो वस्तु उसको प्राप्त हो गई तो उसके कारण से उसको उसमें अभिमान आ गया तो उसको दम्भ कहते हैं वो उसे कहते हैं मध इस प्रकार के दम्भ में और मध में अंतर है जाओ मान जो हो दूसरे प्रकार का अहंकार अभिमान करके हो ये अभिमान कि मैंने वो दूसरों से सम्मान चाहता है किसी भी कारण से हो कि दूसरे लोग तुम्हारी इज्जत करें आदर करें तो ये अभिमान गलत है तो कहते हैं न मान मद करें नाऊ ये सबके सब, सब दुर्गुण है इनको कभी नहीं अपने मन में आने देना चाहिए और भूल दे कुमार भूल करके कुमार कभी पैर न संत लोग सदा अपने सनमार्ग पर ही चलेंगे शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे गलत रास्ता जीवन में नहीं अपनायेंगे ये सब गाचार भ्रष्टाचार इत्यादि पापाचरण इत्यादि उसमें प्रवृत्त नहीं होते वो तो सदा अपने धर्म के मार्ग पर अध्यात्म मार्ग का पर स्वयं जीवन जीते है तो देव भूल देवी कुमार के पाऊ और गाँव सदा लीला अंत में भक्ति तो होनी चाहिए ये कहते हैं जैसे ऊपर कहा उन पर जगह हो मम पद प्रीति और गुरु गोविंद मित्र पद प्रेमा ये सब कई जगह बार बार इस प्रकार के कहें वही बात कहते हैं गांव ही सुन सदा मम लीला जो सदा ही भगवान की लीला को सुनते हैं गाते हैं माने गाने के मैंने सुनाना गाने के मैंने नहीं अकेले बैठे हुए है अपने बस भगवान की लीला को गा रहे हैं गाने के माने सुनाना कभी दूसरे लोगों को सुना भगवान की लीला सुनेगी भगवान की लीला सुना देगी ही सुनो सदा मम लीला भगवान की लीला दोनों प्रकार की ऐसी लीला जो भगवान ने अवतार लेकर के जो आचरण व्यवहार किए हैं वो भी भगवान की लीला और भगवान की लीला उपनिषदों में भी रंग है अरे पर ब्रह्म परमात्मा एक शक्ति है और उसी के अंदर माया शक्ति है और माया शक्ति ही दो प्रकार की है एक अभ्यक्त है एक है और गत्य जगत की रचना जो सकता है ये भी भगवान की लीला है केवल यही नहीं भगवान अवतार में तभी लीला उनके निर्गो करने की लीला तो उसमें उसने माया से उत्पत्ति कर दी और माया जगत की रचना कर दी ये सब भगवान की लीला है तो इस लीला के जब आप कहोगे ये सब भगवान की लीला है उसको सुनाओगे दूसरे को तो ये सब जगत माया में सुने अपने आपको दिखाई देगा और दूसरे के मन में भी उत्पन्न होगा ये भाव परमात्मा एकमात्र शत है उसकी तरफ ध्यान जायेगा तो गाय नहीं सुन ही सदा मन लीला और हेतु रहित परीला हेतु रहित परित ये अपना कोई लाभ हम नहीं देखते हैं लेकिन फिर भी दूसरे के हित में वृत रहते हैं ये संतों का लक्षण है यही तो वहाँ पर भी उत्तर कांड में जब आया भगवान ने अयोध्या अयोध्यावासियों को सब उपदेश दिए तो उसके बाद में अयोध्यावासी क्या कहते हैं की हेत रहित जग जो को पकारी, तुम तुम्हारे सेब के असुरारी अयोध्यावासी भगवान से कहते हैं हे भगवान हेत रहित दो ही उपकार करने वाले या तो आप भगवान आप हो ये आपके भक्त हैं मैंने समझते हैं मैंने हेतु निर्तु वैसे तो लोग दूसरे की सहायता करते हैं इसलिए है कि जब हमारी जरूरत करेगी तो हमको भी सहायता कुछ करेंगे तो ये तो सहायता होगी एक ये ये हो, तो सहायता अपनी सहायता नहीं कोई करे अपना कोई लाभ नहीं भी हो तब भी दूसरे की सहायता करें आप देखोगे इसमें अंत में आप विचार करोगे तो एक सिस्टम एक ही है एक प्रक्रिया आध्यात्मिक विकास की कही सर्वत्र मैंने किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो दो प्रकार होते है एक सकाम सहायता हो सकती है एक निष्काम हो सकती है सकाम सहायता माने दूसरे की सहायता करेंगे तो हमारा भी उससे भला होगा तो सकाम सहायता होगा निष्काम सहायता के मैंने दूसरे की भला हो हमारे उससे कोई भले अपने मतलब नहीं अपनी कोई कामना नहीं उसके बीच हो तो जो निष्काम सहायता करेगा उसको क्या फिर प्राप्त होगा देखा चलेगा गोसर करना उसको जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी उसको भक्ति प्राप्ति होगी उसका चक्शन के लिए